आवाज की दुनिया के दोस्तों फुर्सत के पलों में एक बार फिर आपके दोस्त भारती परिमल आपके साथ है दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ बाल कविताएं। जी हाँ दोस्तों बाल कविताओं का पिटारा खोला है मैंने और आज निकली है उसमें से मनोज कुमार गुप्ता जी की बाल कविता कविता का शीर्षक है चिड़िया रानी चिड़िया रानी चिड़िया रानी हम सबको है खूब सिखाती सुबह सुबह मेरे आंगन में आकर हमको गीत सुनाती चिड़िया रानी चिड़िया रानी फुदक फुदक कर दाना खाती तरह तरह के रंगों वाली हम सबके मन को बहलाती चिड़िया रानी चिड़िया रानी मेहनत करना हमें सिखाती तिनका तिनका बीन बीन कर अपना घर खुद ही है बनाती चिड़िया रानी चिड़िया रानी कितनीग कितनी कर हमें जगाती मिलजुल कर रहना सिखलाती चिड़िया रानी कितनी न्यारी हम बच्चों को लगती प्यारी चिड़िया रानी चिड़िया रानी हम सबको है खूब सिखाती तो दोस्तों ये थी मनोज कुमार गुप्ता जी की बाल कविता चिड़िया रानी तो दीजिए इजाजत आपकी दोस्त भारती परिमल